रोशन सितारे प्रेरित भारतीय वैज्ञानिक अड़तालीसवा भाग अमेरिका से आए एक चिकित्सक ने उन्हें उच्च शिक्षण के लिए अमेरिका जाने की सलाह दी एक दानी संस्था के अनुदान और ससुर के आधी मदद से सुबारा अमेरिका के लिए रवाना हुए वे अपनी किशोरवाई पत्नी से तीन साल में स्वदेश वापस आने का वादा करके गए परंतु वे दोबारा कभी अपनी पत्नी का मुह नहीं देख पाए 26 अक्टूबर उन्नीस को तेईस को सुबाराव बॉस्टन पहुंचे उस वक्त उनकी जेब में मात्र एक सौ अमरीकी डॉलर थे उनके पास केवल एल एम एस की डिग्री थी इसलिए उनको ना वजीफा और ना ही कोई नौकरी मिली शुरू में प्रोफेसर रिचर्ड स्ट्रांग उनकी फीस भरते थे और उन्हें जेब खर्च के लिए पैसे देते थे खाली समय में पैसे कमाने के लिए सुब्बा राव अन्य छोटे मोटे कामों के अलावा अस्पताल में रोगियों के मलमूत्र के बर्तन भी साफ करते थे अंततः वे मेडिकल स्कूल से ट्रॉपिकल मेडिसिन में में डिप्लोमा पाने सफल रहे और सायरस फिस्क की जीव रसायन यानी बायोकेमिस्ट्री प्रयोगशाला में नौकरी करने लगे यहां उन्होंने रक्त और मूत्र में फास्फोरस की मात्रा मापने की प्रसिद्ध पद्धति का आविष्कार किया यह अत्यधिक संवेदनशील तरीका आज सभी अस्पतालों में इस्तेमाल किया जाता है और जीव रसायन विज्ञान के सभी छात्रों को पढ़ाया जाता है आजकल इस सशक्त पद्धति द्वारा गलग्रधी तथा वृक्क बालसोष की बीमारियों की जांच भी की जाती है इस तरीके द्वारा ने एक स्थापित मान्यता मान्यता को को चुनौती दी। वह थी कि ग्लाइकोजन ही सिकोड़ने के लिए लगने वाली ऊर्जा का स्रोत है इस दावे के कारण 1922 में हिल और मेरहोक को चिकित्सा और शरीर क्रिया विज्ञान का नोबल पुरस्कार मिला था की खोज के अनुसार, एडेनोसिन हरेक जीव प्रक्रिया को ऊर्जा प्रदान करता है जिसमें मांसपेशियों का सिकुड़ना भी शामिल है इस कारण थकी हुई मांसपेशी की तुलना में आराम कर रही मांसपेशी में अधिक होगी। यह अप्रैल को साइंस नामक विज्ञान पत्रिका में छपी। इस शोध कार्य के लिए सुब्बाराव को पी की डिग्री मिली इससे वैज्ञानिक जगत में सुब्बाराव का सिक्का चमक उठा और लोग उनके काम को बहुत आदर से देखने लगे इस विलक्षण कार के बाद ही रॉक फाउंडेशन ने उन्हें एक फेलोशिप प्रदान की इसके बाद सुब्बाराव ने स्थायी पर काम किया जिससे काफी लोग प्रभावित होते हैं उन्होंने के यकृत से विटामिन बी बारह निकाला जो अनिमिया के खिलाफ बहुत प्रभावशाली सिद्ध हुआ इस खोज से सारी दुनिया में विटामिनों को खोजने की खोड जैसी लग गई और आने वाले सालों में विटामिनों के तमाम अन्य स्रोत खोजे गए। सुबारा को लगा कि विश्वविद्यालयों की तुलना में बड़ी दवा कंपनियों में शोधकारी की अधिक सुविधाए मिलने की संभावना है इसलिए 1940 में उन्होंने लेडर्री लेडर्री नामक कंपनी में शुरू किया। यहां काफी जद्दोजहद के बाद वे फोलिक का संश्लेषण करने में सफल हुए पिछले 50 सालों में विटामिन बी बारह के अलावा फोलिक आम्ल भी अनीमिया की रोकधाम में बहुत कारगर साबित हुआ है